गीता तत्व चिंतन आत्मज्ञान से पाप भय का नाश हिंसा और अहिंसा इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि कर्तापन मन का यानी अंतःकरण का यानी सूक्ष्म शरीर का हर्म है अतएव हनन आदि क्रियाओं का कर्तापन उसी पर लागू होता है इस मन का अपने शरीर के प्रति मेरापन होता है अतएव जब उसका विच्छेद अपने शरीर से होता है तो स्वाभाविक ही दुख की विक्रिया उसमें होती है जिस शरीर के साथ इतने वर्षों का संबंध रहा जो शरीर वर्षों तक मन के भोग का साधन बना रहा उससे ममत्त हो जाना स्वाभाविक है और यह भी स्वाभाविक है कि उसके वियोग से मन को दुख हो तो यदि मैं किसी के शरीर को नष्ट करूं तो अवश्य उस शरीर के अभिमानी मन को दुख देता है दूसरे शरीर के अभिमानी मन को दुख देना ही पाप कहलाता है और उसे सुख देना पुण्य व्यवहार दशा में जब तक शरीर बोध बना हुआ है तब तक हिंसा पाप का कारण होगी और अहिंसा पुण्य का इसीलिए शास्त्र ऐसी हिंसा का निषेध करते हैं भले ही शरीर अपने काल से आप नष्ट होता हो पर इसी कारण उसे शीघ्र मार डालना कोई उचित बात नहीं है जो व्यक्ति अपने को देहाभिमानी जीव मानकर हत्या पीड़न आदि के दुष्कर्म करता है वह दूसरे को दुख देने के फल स्वरूप पाप या दोष का भागी होता है इस विवेचन से ऊपर के तीनों प्रश्नों का समाधान हो जाता है काल मरने मारने का कारण एक दूसरी दृष्टि से देखें तो काल ही मरने मारने का कारण होता है आत्मा नहीं महाभारत में शांति पर्व के अंतर्गत पच्चीसवें अध्याय में काल के संबंध में विस्तार से विवेचना की गई है कुछ कुश्लोक ये हैं ना काल तो म्रियते जायते वा, ना वाला व्याहरते न बाल काल तो न पिपक्वा ही मियंतवा घृनती चाण्याज तानप्यने तथा नरा संयसा लौकिकी राजनस्ति न हन्यते आत्मा भी चा न मम सर्वा भी पृथ्वी मम यथा मम तथान्यसाति पशन्न मुह्यति काल के बिना कोई न तो जन्म लेता है न मरता है काल से ही बालक बोलने लगते हैं काल से परिपक्व हुए राजागण मरते हैं फिर राजन ऐसी बात कि कुछ लोग दूसरों को मारते हैं और उन लोगों को अन्य लोग मारते हैं अज्ञानी जन ही करते हैं वास्तव में आत्मा न मरता है न मारा जाता है जिस प्रकार यह पृथ्वी मेरी है और साथ ही अन्य सब प्राणियों की भी है उसी प्रकार यह आत्मा मेरा और साथ ही सब प्राणियों का भी ऐसा जो समझ लेता है वे मोह को नहीं प्राप्त होता